चर्चा क्रोध तो जो कि मनुष्य मन को विकारग्रस्त कर देते हैं उस संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी इसकी आगे की चर्चा चलाने से पहले एक बिंदु उसमें आया था अस्ते यानी चोरी ना करना और आ इसमें से निकाल दीजिए तो चोरी करना स्टे का अर्थ है चोरी करना और अस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करना तो मैं एक दिन कह रहा था कि अंग्रेजों के समय में एक डाकू हुआ जिसका नाम था सुल्ताना बहुत प्रसिद्ध था वो अपने समय का खुखवार डाकू था तो उसके संबंध में विद्वानों द्वारा कुछ बातें सुनाई जाती हैं कहा जाता है कि जब वो छोटा सा था बच्चा तीसरी चौथी कक्षा में वो पढ़ता था तो उसकी एक आदत थी और वो आदत उस पर इतनी सवार हो गई थी कि वो उस आदत को छोड़ने का विचार भी नहीं कर रहा था वो आदत क्या थी कि जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं किसी की पेंसिल चुरा ली किसी का पेन चुरा लिया किसी की कापी चुरा ली किसी की कापी फाड़ दी ऐसे भी करते हैं पुस्तक चुरा ली तो जब वो घर आता था विद्यालय का समय समाप्त होने पर तो मां उसको डांटती नहीं थी और माँ को कहता था कि देखो आज मैं ये पुस्तक चुरा के लाया हूँ आज में ये पेन चुरा के लाया हूँ अच्छा है ना और माँ कहती थी हाँ अच्छा है क्योंकि वो भी चोर हो सकती है तो माँ चोर होगी तो संतान तो चोर होगी ही होगी बड़ा मुश्किल है की माँ अगर साहूकार हो और बच्चा चोर निकले इसकी कम संभावना है क्योंकि मां का संस्कार जो है वो बच्चे पर सबसे पहले पड़ता है सबसे निकट रहता है ना बच्चा मां के पास तो ऐसे करते करते जब वो बड़ा होने लगा धीरे धीरे तो उसने फिर बड़ी बड़ी चोरिया शुरू कर दी किसी के घर में से आटा चुराखें लहाया किसी किसी को रास्ते में उसको मारपीट करके उसका धन छीन लिया तो इस तरह से उसकी ये जो आदत बढ़ती चली गई और विकराल रूप इस आदत ने दान कर लिया और फिर वही बड़ा होकर के एक डाकू के रूप में विख्यात हो गया सुल्तान डाकू लोग उसका नाम सुनकर के ही कांपते थे डरते थे बहुत नाम सुनते ही बहुत ही उनको डर लगता था तो आखिर किसी भी पाप का या पुण्य का अंत तो आता ही है तो अंतो एक ऐसा दिन भी आया जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने किसी अंग्रेज को फांसी दी हो मुझे ऐसा याद नहीं है फांसी मिलती थी भारतीयों को हिन्दुओं को मिलती थी मुसलमानों को मिलती थी लेकिन अंग्रेजों ने किसी अंग्रेज अपराधी को फांसी दी हो या मृत्युदंड सुनाया हो ऐसा कहीं उल्लेख किसी पुस्तक या किसी ग्रंथ में नहीं आता तो उसका भी वही निर्णय हुआ कि वही उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो जब फांसी घर में उसको ले जाया गया तो प्राय करके ऐसा पूछते है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तेरी अंतिम इच्छा क्या है तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं मां से मिलना चाहता हूं तो मां जब गई मिलने के लिए तो कहते हैं कि उसने माँ का जो कान था ना वो काट लिया जोर से मां चीखी और जो अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे उसने कहा करे ये तूने क्या किया ये तो तू से मिलने आई थी और तू कहा था कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा अब ये तूने क्या किया तो उसने कहा कि कि जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक ही किया और आज मैं अपनी मां के कारण ही इस फांसी घर में फांसी पर चढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं बचपन में छोटी छोटी चोरियां करता था इसने कभी नहीं रोका कभी इसने नहीं समझाया कि यह गलत बात है ये नहीं करना चाहिए कभी एक बार भी इसने मुझे मना नहीं किया कि चोरी गंदी आदत है इसे छोड़ दे इससे अच्छे बच्चे नहीं बनते इससे आप बड़े होकर के एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते कभी इसने एक शब्द का भी उपदेश नहीं दिया तो इसलिए ऐसी माँ का मैं क्या करूं कान ना तो और क्या करूं तो कहने का मतलब यह है कि माँ की शिक्षा बच्चे के लिए बहुत अमूल्य होती है और अगर माँ अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है बच्चे को उचित संस्कार उचित शिक्षा नहीं देती है बच्चा हो या बच्ची दोनों ही आ गए इसमें अगर बच्ची है तो वही शिक्षा की सहभागी है उसे भी बाकी तरफ से शिक्षा प्यार प्रेम सहानुभूति उसको मिलनी चाहिए तो ये स्त्री के संबंध में था कि एक छोटा सा लोभ का जो संस्कार है अगर उस लोभ के विचार को ना रोका जाए तो वही बड़ा होकर के कितना विकरार रूप धारण कर लेता है इसका एक ये उदाहरण है और ऐसे हमने से आप में से बहुत मिलेंगे कि जिन्होंने बचपन में चोरियां की हों लेकिन किसी का संपर्क पा करके हमारी उस आदत से छुटकारा हो गया हो तो अब अगले विषय को लेते हैं कहते हैं कि हमें ईश्वर की तरफ से जो पांच जाना और पांच कर्म इन्द्रियां शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुई हैं लेकिन ये इंद्रियां इतनी, इतनी श्रृंखल है कि एक क्षण में मनुष्य क्या करेगा क्या अनिष्ट कर देगा कुछ कहा नहीं जा सकता तो इन इंद्रियों की उचृंखलता और इन इंद्रियों की उदंडता को देख करके ही कृष्ण कृष्ण जी से अर्जुन ने भी प्रश्न उठाया था कि ये मन तो बड़ा चंचल है चंचलम चंचला ही मना कृष्णा आता ना परमाथी बलव ये ये मन को मत देता है यानी जब मन के सामने कोई विषय उपस्थित होता है तो उस समय उस मन के अंदर संस्कारों के कारण से वो मन को इतनी बुरी दशा में पहुंचा देता है कि व्यक्ति अपने आप को असमर्थ अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो इस स्थिति से निपटने के लिए स्वामी जी मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि मात्रा सहस्रा दुहित्रा वा ना विविधतासनों भवेत बलवान इंद्रियग्रामो ग्रामो विद्वांसम अपनी कर सकती कहते मात्रा मात्रा में कौन सी विभक्ति रूपेश जी नहीं व्यक्ति है वचन आज राम सिंह जी कौन सी विभक्ति मात्रा में नहीं पता लग रहा है दुट्या। है द्वितीय द्वितीय तो नहीं है ना द्वितीय है ना द्वितीय है पुरुषोत्तम जी कौन सी विभक्ति मात्रा सोत्रा दुहित्रा द्वित्रा तीन पदों में कौन सी विभक्ति काम कर रही है चौथी चौथी है पढ़ लो व्या <गली> तो इसमें तृतीय विभक्ति है माता मात्रा माता मातरव मात्रा मातरव मातरव और मातृ और मात्रा मातृभ्या मातृ भी तो यहां मात्रा तृतीय का एक वचन है माँ के साथ यही आप माता मात्रा ससरा बहन के साथ और दुहिद्रा पुत्री के साथ वा वाह का अर्थ वैसे तो या भी होता है और भी होता है लेकिन यहां पर भी अर्थ लेना चाहिए माता बहन और पुत्री के साथ भी क्या करें विविध आसनों न भगवे उसके साथ एकांत में वार्तालाप ना करें अब कोई कह सकता है कि, कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि माँ मा है बहन है पुत्री है तो उसके साथ तो किसी तरह का कोई बुरा विचार आ ही नहीं सकता लेकिन लोक में ऐसी घटनाएं घटती देखी गई हैं इसलिए मनुजी सावधान करते हैं कि एकांत में अपनी माता के साथ भी वार्तालाप ना करे अपनी बहन के साथ भी वार्तालाप ना करे औरों के साथ तो करे ही नहीं और जो माता बहने हैं घर से बाहर उनके साथ तो एकांत में करे ही नहीं वो तो सर्वथा निषेध है लेकिन अपनी माता बहन और पुत्री के साथ भी ना करे कितनी मतलब सावधानी की बात इसमें कही गई है क्योंकि ऐसे उदाहरण मिलते हैं अखबारों में आप पढ़ते होंगे टीवी में भी आते हैं कई बार अखबारों में पढ़ते हैं इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि बलवान इंद्रिय ग्रामो ये जो इंद्रियों का जो तो समुदाय है ना ये पांच जान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया ये जो इंद्रियों का जो ग्राम का मतलब यहाँ पर गांव नहीं लेना चाहिए इंद्रियों का मतलब एक समुच्च एक समुदाय इंद्रियों का ये जो समुदाय जो हमें भगवान की ओर से बहुत शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है कहते हैं इनका स्वभाव क्या है बहुत बलवान है यानी ये मनुष्य के मन को मथित कर देती यानी चंचल कर देती है मनुष्य के मन को जैसे ही आंखों को उसके अनुकूल कोई आहार मिलता है आंखों के अनुकूल उसको कोई दृश्य मिलता है आंखें उसी दृश्य को देखती हैं जिसको वो चाहता है आंखें उस दृश्य को नहीं देखती जिसको वो नहीं चाहता है और आंखों का भी दोष नहीं क्योंकि तो आंख तो जड़ है भाव है मन में और मन में जैसा विचार जैसा संस्कार होता है और जो हम मन से चाहते हैं वही हमें आंखें दिखाती है आंखें कुछ नहीं दिखाती देखने वाला तो मैं हूं लेकिन आंख एक साधन है तो कहा जा रहा है कि आंख को जब कोई उचित अनुकूल विषय सामने आता है ऐसा उपस्थित होता है तो वो आंख नियंत्रित नहीं रहती वो आप से बाहर हो जाती है और अल्लाह हम सब आप लोग जानते हैं इसी तरह कान के संबंध में भी हम समझ सकते हैं कान का विषय जब उपस्थित होता है तो मन करता है और सुनू और सुनू और सुनू आंख से अगर कोई अनुकूल विषय उपस्थित होता है तो आंख मन के भाव से जुड़कर और जीवात्मा चाहता है कि और देखू और देखू और देखू देखते रहो देखते रहो देखते रहो और उदाहरण ऐसे ऐसे मिलते हैं कि एक व्यक्ति था युवक उसने एक फिल्म को पचास बार देखा पचास बार आप देखिए आप पचास बार कोई कम नहीं होता ना मतलब कितना जबरदस्त दृश्य का आकर्षण है कि एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं पचास बार उस फिल्म को देख करके भी शायद उसी उसकी टिकटी पता नहीं हुई हो या नहीं हुई हो वो पागल ही हो गया वो तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो आंख है सबसे बड़ी सावधानी जो है वो योग साधक को आंख के ऊपर रखनी चाहिए क्योंकि आंख से ही जो कुछ घुसता है वो मन मस्तिष्क को या तो अगर अच्छा घुस रहा है तो मन मस्तिष्क को स्वस्थ कर देगा और अगर वो घुस रहा है जो जो हम घुसा रहे हैं अपने आप नहीं घुसता है जो हम घुसा रहे हैं अगर वो घुस जाता जो घुसने योग्य नहीं है तो मन और शरीर को ये विकृत कर देता है अस्वस्थ कर देता है और मन के भावों के अनुसार फिर वो क्रिया जो होती है समाज के साथ व्यक्ति के साथ किसी स्थान के साथ वो क्रिया ही हमारा कर्म का रूप धारण कर लेती है और वो कर्म व्यर्थ नहीं जाता फिर वो एक कर्म दो कर्म तीन कर्म ऐसे करते करते वो कर्माशय का पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है तो शुरुआत कहां से होती है मन के संस्कार से तो स्वामी जी कहते हैं कि साधक को दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जो योगी लोग हैं वो तो और बड़ी अनुभूति सुनाते हैं वो कहते हैं कि साधु को या साधक को आंख का अंधा होना चाहिए और कान का बहरा होना चाहिए साधु को या साधक को या योगी को या जो अपने जीवन में सुख चाहता है उसको आंख से तो वो अंधा हो जाए अब आप कहो कि सूर्यदास की तरह आंख फोड़ ले आंख फोड़ने को मैं नहीं कह रहा कहीं जाकर के कोई आगमाग मत फोड़ लेना था और मेरे लेने ही देने पड़ जाएंगे हैं मुझे पुलिस बुला लेगी कि महाराज ये क्या उद्देश्य कर दिया उसने तो अपनी आंखें फोड़ ली तो आंख से अंधे का मेरा मतलब है कि आंख से देखे तो लेकिन उस आग से देखे जाने वाली वस्तु के प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए हम अपनी बहन को देखते हैं तो अच्छे भाव आते हैं। लेकिन हम जब किस मनुष्य जब किसी दूसरे को देखता है दूसरे की बहन बेटी देखता है तो उसको बहुत सावधानी बरतनी होती यदि है। यदि वो साधक है यदि वो ईश्वर से अपना संबंध जुड़े हुए है तो उसकी भावना गलत नहीं होगी तो देखना देखना तो चाहिए ही देखना तो पड़ेगा ही लेकिन देखने का जो भाव है वो हमारा सुंदर होना चाहिए वो हमारा स्वस्थ होना चाहिए तो इसलिए एक तो आंख से अंधे बन जाओ यानी जो हमें देखना है वो मैं देखूंगा जो मुझे नहीं देखना उसको मैं नहीं देखूंगा और कान से बहरे हो जाओ यानी कान में उन वस्तुओं का उन शब्दों का रसी नहीं लेना कि जिनसे वो कान के अंदर गई हुई ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क को कपा दे विचलित कर दे तो जो साधु संन्यासी और साधक होते हैं वो विशेष रूप से कान पर और आंख पर इन दो पर उनका नियंत्रण रहता है और जिसने इन दो पर नियंत्रण कर लिया और जिहा तो है ही हालांकि नियंत्रण जिहा पर भी हम कई बार नहीं कर पाते नियंत्रण तो सबका आवश्यक है लेकिन कान और आंख जिसे कहते हैं दृश्य और श्रव्य ये दृश्य और श्रव्य जो है इनके माध्यम से व्यक्ति का या तो विनाश होता है पतन होता है या व्यक्ति का विकास होता है तो विनाश और पतन के मार्ग मार्ग का जो द्वार है जो दरवाजा है वो या तो आंख से होकर के जाता है या कान से होकर के जाता है तो इसलिए मनुष्य जी यहां पर सावधान करते हुए कहते हैं कि हम ये जो इंद्रिया है ये बड़ी बलवान है और हालांकि कोई कह सकता है कि इंद्रियां तो जड़ है वो बलवान कैसे हो सकती है जीवात्मा चेतन है बलवान तो जीवात्मा होना चाहिए ऐसा लगता ना कई बार लेकिन ऐसा होता नहीं है हम आपसे स्वयं अनुभव करते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के गलत व्यवहार से हम शुद्ध हो जाते हैं अच्छा वो व्यवहार क्या है वो शब्द ही तो है मात्र और शब्द क्या है शब्द क्या है तरंगे तो बात है ना जैसे मैं बोल रहा हूं तो तरंगे जो है वो आपके कान तक पहुंच रही है आप जो कुछ बोलेंगे उसकी तरंगे मेरे कान तक पहुंचेगी तो तो शब्द ही तो है ना तो शब्द से आदमी विचलित क्यों हो जाता है लेकिन उन शब्दों का जब वो अर्थ नहीं जानता ना तो विचलित नहीं होगा अब जैसे मान लीजिए कोई और भाषा है जिसे हम आप नहीं समझते और वो अपनी भाषा में मुझे कुछ अब शब्द कहता है लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं समझता तो मुझे कुछ नहीं होगा लेकिन अगर मैं अर्थ समझता हूँ शब्द के साथ अर्थ का संबंध यदि मैं समझता हूँ तो वो उस अर्थ का जो विषय है जब मेरे कान से टकरा के मेरे मन मस्तिष्क में उस अर्थ की एक संरचना हो जाएगी कि हाँ इस शब्द का ये अर्थ है तो मेरा मन जो है वो क्षुब्ध अगर हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम हम उस समय मौजूद नहीं है मैं उस समय क्रोध के साथ में हो गया हूं और क्रोध के कारण से मैं अपने आप को भुला बैठा हूं कि मैं आत्मा हूं मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है मुझे भुला बैठता है तो जब आत्मा अपने स्वभाव को भूल करके क्रोध के साथ ईर्ष्या के साथ द्वेष के साथ जब हो जाता है तब वो अपराधी बनता है और उसके फिर उसको बहुत ही दुष्फल भोगने पड़ते हैं तो इसलिए स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि इंद्रियों का जो संदाय है वो बहुत बलवान है हालांकि जीवात्मा चेतन है लेकिन चेतन होने के बावजूद भी अपने संस्कारों के कारण से उसका अपने मन पर से नियंत्रण हो जाता है इसलिए ब्राह्मण को भी कहा गया है कि ब्राह्मण अपनी इंद्रियों को बस में रखे और क्षत्रियो को भी कहा गया है कि इंद्रियों को अपने बस में रखे स्वामी दयानंद जी एक दिन सुबह सुबह मथुरा नगर के बाहर एक पुलिया पर आसन लगाकर के आंख बंद करके ध्यानावस्थित होकर के ईश्वर के आनंद में डूबे हुए थे तो विरोधियों ने सोचा कि भई ये स्वामी दयानंद हमारी आजीविका को बंद करता है मूर्ति पूजा खंडन करता है हमें टिकने नहीं, नहीं देता हमारे मंदिर बंद हो रहे हैं भक्त लोग कम हो गए मंदिर में तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा इसको ठिकाने लगाना है तो एक बेशिया को तैयार किया तैयार किया उसको सुंद सुंदर सुंदर आभूषणों को ढाड़ करा दिया और खूब सजी धजी हुई वेशिया वो तो तैयार हो गई उसको कहा कि अगर तू स्वामी दयान जी के पास जाकर के चीख देगी तो बस मेरा फिर हमारा काम होगा फिर तेरा काम समाप्त तो और हमारा काम शुरू होगा और वो लाठी लेकर के बताते पांच सात दस आदमी बैठ गए कि जैसे ही तू चीखेगी और तू कह देना की इस बाबा ने मुझे छेड़ा है इसने मुझे कुछ कहा है और हम स्वामी जी को फिर कर देंगे तो, तो फिर स्वामी जी को तो इस घटना का कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है क्योंकि षड्यंत्री बड़े षड्यंत्री होते हैं वो बात को बहुत गुप्त रखते हैं तो वैसा ही हुआ कि जब स्वामी जी एक दिन बैठे थे वहां पर ध्यानावस्थित होकर के पुलिया के ऊपर उवेश आई तो उनकी तो आंखें बंद थी लेकिन जब वो आभूषण पहने हुए थे ना तो उसकी आवाज हुई आभूषणों की चूड़ियों की या घूंगों की जो भी वो पहने हुई होगी आवाज़ ही तो स्वामी जी तो कहते हैं कि उस वेश्या ने आगे आकर के स्वामी जी को देखा तो स्वामी जी के एकदम आग खुली और कहा मां तू कैसे आई देखिए आप माँ ये नहीं कहा कि तू कौन है कहां से आई है ये नहीं कहा माँ तू कैसे आई और कहते घटनाएं बताती है उस समय की घटना बताती है कि स्वामी जी के चरित्र का स्वामी जी के शब्द का स्वामी जी की बेधभूषा का स्वामी जी, जी के भावों का उस निश्चय के ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने सारे आभूषण उतार दिए और वो रोने लग गई और फिर तो उसने सब कुछ बता दिया जो स्वामी जी के साथ होने वाला था कि मैं इस इस भाव से आपके पास आई थी और मुझे विरोधियों ने ऐसे तैयार करके भेजा था लेकिन मैंने मन में सोचा की एक ईश्वर भक्त साधु को और मैं ऐसा उसके साथ में व्यवहार करूंगी तो मुझे तो बहुत बड़ा जो पाप है वो लग जाएगा मुझसे घोर कर्म हो जाएगा और वो रोने लगी तो स्वामी जी ने कहा कि माँ तेरी बुद्धि ये सदा ऐसी ही बनी रहे और वो चली गई ये है इंद्रिय ग्रामीण तो कोई योगी साधु सन्यासी तो अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है तो इसलिए चाहे राजा हो चाहे साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे व्यापारी हो हर एक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने के लिए चाहे वो शरीर की उन्नति हो मानसिक उन्नति हो या आत्मिक उन्नति हो इन तीनों उन्नतियों को आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए इन मनो नियंत्रण पर तो ध्यान देना ही होगा इंद्रियों को बस में रखने का मतलब क्या है एक तो है कि हम उससे काम लेना ही छोड़ दें यह इंद्रियों को बस में रखना नहीं है इंद्रियों को बस में रखने का मतलब है आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करना ये मतलब है उसका आवश्यकता अनुसार आश्रम के अनुसार वर्ण के अनुसार परिस्थिति के अनुसार हर इंद्रिय का उपयोग करना जितना आवश्यक है जैसे उदाहरण के लिए मुझे मुझे दो रोटी की आवश्यकता है तो ये भी तो एक है ना जीवा और मैं लोभ में आकर के पांच रोटी खा जाता हूं साग अच्छा है सब्जी अच्छी है बनाई बहुत अच्छी तरह से है और उंगलियां भी मुंह में जा रही है सब्जी की अब लोग कान से मैं पांच रोटी खा गया खा तो गया लेकिन अब अंदर क्या होगा अंदर फिर वो अपच कब्ज बेचैनी पेट दर्द ये सारी बीमारियां एकदम साथ हल्ला बोल देंगी तो ये क्या है ये इंद्रिय का द्रुपयोग होगा तो भोजन खाने से मना नहीं किया है कि आप भोजन ही छोड़ दें इंद्रियों से देखना ही छोड़ दें, कान सुनना ही छोड़ दें, नहीं सब कुछ करना है लेकिन विवेक से जुड़ करके सारी इंद्रियों का उपयोग करना है तो कहते हैं कि बलवान इंद्रिय ग्रामों कर में विद्वांसा पी कर सकती तो कहते हैं ये सामान्य लोगों की इंद्रियां अगर बच में हो जाते बहुत बड़ी बात है सामान्य लोगों को तो खींची लेती है आप समाचार पत्रों रोज पढ़ते हैं, टीवी में रोज देखते हैं हम अप, हम अनुभव करते हैं कि जो सामान्य लोग होते हैं जो कोई विशेष जानवान नहीं होते विशेष पढ़े लिखे नहीं होते कोई ध्यान नहीं करते कोई योगाभ्यास नहीं करते कोई भगवान का भजन भी नहीं करते वो रात दिन उन्हीं दृश्यों उलझे रहते हैं आंख में उलझे रहते हैं कोई कान में उलझा रहता है कोई जीव नहीं उलझा रहता है तो कहते हैं ऐसे सामान्य लोगों की दृष्टि तो सामान्य होती है वो तो शायद इंद्रियों को बस में कर ही नहीं सकते लेकिन उनको तो आकर्षित करती करती हैं, लेकिन विद्वानताओं भी सकती, जो अपने आप को भीर वीर विद्वान मानते हैं बड़े ज्ञानी मानते हैं उनको भी इंद्रियां अपने बशीभूत कर लेती हैं, और जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है और जिसने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया है और जो इंद्रियों के पीछे पीछे दयनीय स्थिति में भागदा है वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा उसको रोग लगेंगे उसकी सारी उन्नति नहीं होगी उसकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा उसमें बहुत सारे दुर्बुल बने रहेंगे तो ये स्वामी जी यहां पर इस श्लोक इस के द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि हम इन इंद्रियों को बश में रखेंगे तभी हमारी प्रसन्नता हमारा आनंद हमारा स्वास्थ्य हमारा कभी साथ नहीं छोड़ सकता ये लगातार हमारे आपके साथ में बना रहेगा अब शांति पाठ देव शांति दौ शातिरक्ष शाते प्रीथ्वी शातिराप शातिषधया शाते